आज सत्ताईस अप्रैल सन उन्नीस सौ छियासी रंगमंच के सुप्रसिद्ध निर्देशक अभिनेता श्री श्यामानंद जालान से नाट्य शोध संस्थान में हुई बातचीत रिकॉर्ड कर हमें बड़ी खुशी है कि हिंदी रंगमंच के सुप्रसिद्ध निर्देशक अभिनेता और रंगकर्म को बड़े सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में समर्थ श्यामानंद जालान आज शोध संस्थान में हमारे बीच उपस्थित हैं जो लोग कलकत्ता के रंगमंच से जुड़े हुए हैं और जो लोग हिंदी रंगमंच के संबंध में जानकारी रखते हैं वे श्यामानंद जी के काम से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं सन 50 में निश्चित रूप से श्यामानंद जी रंगमंच के साथ जुड़ गए थे और उसके साक्षी हम हैं और तब से आज 35-36 वर्ष हो गए वे निरंतर कार्यरत हैं सन 55 में उन्होंने कुछ एक मित्रों के साथ अनामिका की स्थापना की और पंद्रह वर्षों तक लगातार अनामिका का काम संभाला निर्देशन किया और अभिनय किया उसके बाद सन बहत्तर में उन्होंने सही पुन अतिथि पदातिक की स्थापना की और तब से पदातिक के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं निर्देशन और अभिनय के अतिरिक्त श्यामानंद की जो विशेष रुचि रही है वो बड़े बड़े आयोजन करने की माने सार्थक आयोजन करने की ये नहीं कि खाली भीड़ जुटाना हल्ला करना जहाँ तक हमारा अंदाज है कि अनामिका के तत्वावधान में ही पहली बार गैर सरकारी स्तर पर एक नाट्योत्सव का आयोजन उन्नीस में किया गया था अब तो रोज़ नाट्योत्सव होते रहते हैं हर बड़ी छोटी संस्था कर लेती है मगर उस समय आठ दिन का वो आयोजन करना और करीब करीब जिसमें 200 व्यक्ति बाहर से आए और उन्होंने भाग लिया आ, निश्चित रूप से उनकी कर्मठता और उनकी सूझबूझ और उनकी प्लानिंग का परिणाम था मुझे भी पंद्रह बरस तक उनके साथ बहुत घनिष्ठ रूप से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे मेरे व्यक्तिगत रंग अनुभव में कितने लड़ाई झगड़े हम दोनों ने किए हों मगर वो एक बड़ा आ, सार्थक अनुभव था समृद्ध करने वाला वो अनुभव था उनके साथ काम करके हमेशा बड़ा सुख मिलता था झगड़े बहुत होते थे दुख भी मिलता था उस सृजन का सुख और दुख दोनों साथ साथ चलता था और बड़ी मज़े की बात है कि आज दुख की बात बहुत सी भूल गई है सुख की अनुभूति मन में रह गई इसलिए लगता है कि सुख का अंश निश्चित रूप से अधिक रहता रहा होगा पदात् के तत्वावधान में भी उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां की अनामिका के तत्वावधान में उन्होंने प्रारंभिक प्रस्तुतियों में तो सभी में निर्देशन भी करते थे अभिनय भी करते थे हम हिंदुस्तानी में अभिनय नहीं, नहीं किया था अनामिका का पहला नाटक जो था मगर निर्देशन उनका था हम हिंदुस्तानी जनता का शत्रु नए हाथ में ऑफिशियली केवल अभिनय किया अनऑफिशियली बहुत कुछ किया था आ, आ उसके बाद आषाढ़ का एक दिन घोड़े बाहरे घर बाहर आ, ए, ए, ए एरिना थिएटर में छपते छपते की प्रस्तुति उसके बाद लहरों का राजहंस एवं इंद्रजीत पगला घोड़ा शतुरमुर्ग सन छाछठ में शतुरमुर्ग छाछ सड़सठ में हुआ होगा लहरों का राजहंस छाछठ में था सड़सठ में शतुरमुर्ग हुआ ये प्रस्तुतियां थी उसके बाद पतापित के तत्वावधान में उन्होंने गिधाड़े सकाराम बाइंडर हजार चौरासी की माँ उद्धवस्त धर्मशाला शकुंतला इत्यादि नाटकों का मंचन किया और कुछ एक अपनी पुरानी प्रस्तुतियों को नए ढंग से नए रूप में उन्होंने फिर से किया आधे अधूरे जनता का शत्रु आदि आदि हम लोगों को ये लगा कि उनसे उनके इस दीर्घकालीन अनुभव के बारे में जानना चाहिए उसकी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने कुछ मेजर प्रोडक्शंस के बारे में वे हमें बतलाएँ हम चाहेंगे वैसे उनकी इच्छा है यदि वो कुछ भिन्न ढंग से बात को रखना चाहें तो रखें मगर हम चाहेंगे कि वे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्शंस जैसे एरेना थिएटर में छपते छपते की प्रस्तुति उसके बाद शुतमुरर्ग एवं इंद्रजीत पगला घोड़ा और फिर बाद के गिधाड़े सखाराम या शकुंतला जो हम समझते हैं कि उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी, थी इनकी वो चर्चा करें श्यामानंदी जाला हिंदी में बोले अंग्रेजी में बोले बंगाला में बोले आप सब मिलाजुला नहीं तीनों को मिलाएंगे तो हमको ट्रांसक्राइब करने में बहुत असुविधा होगी आप कोई भी दो भाषा दो आ जाए आई विल ट्राई टू स्पीक इन वन लैंग्वेज दो आ जाए दो दो भाषा कोई भी आप हां कोई बात बंगाला में आप नहीं बोलेंगे हमको पता है नहीं बोल सकेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी प्रतिवाज ने कहा कि मेजर प्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे मेजर प्रोडक्शंस हमारा रास्ता ऐसा रहा कि जब हम आज सोचते हैं तो लगता है कि चीज़ कि हमेशा एक शौकिया अप्रोच नाटक के प्रति रहा हर बार जब भी कोई प्रोडक्शन किया अच्छे नाटक मिले तभी प्रोडक्शन किया जो नाटक हमको अच्छा नहीं लगा चाहे वो जितना ही प्रमिनेंट क्यों रहा हो वो हमने करने की कोशिश नहीं करी केवल इसलिए कि के एक नाटक करना है और इसीलिए बहुत बार बहुत सी असुविधाएँ रहीं जिसके कारण कि नाटक हम बहुत ज़्यादा कर सकते थे जो नहीं कर सके इसलिए मेजर प्रोडक्शंस के बारे में बात करना उन पड़ावों के बारे में उन हॉल्टिंग स्टेशंस के बारे में बात करना है जो कि एक यात्रा में रहे हैं और उस यात्रा के बिना मेजर प्रोडक्शंस की बात नहीं हो सकती है इसलिए एक जनरल एक्सपीरियंस इन थिएटर उसके बारे में ही बात करनी पड़ेगी और उसके संदर्भ में रुक के कुछ प्रोडक्शंस के बारे में बातें हो सकती हैं। नाटक से बहुत बचपन से संबंध रहा क्योंकि हमारे यहाँ एक रंगकर्मी रहा करते थे ललित कुमार सिंह नटवर वो मुजफ्फरपुर के थे जहाँ से हम आते थे स्काउट मास्टर थे नाटक करते थे नाटक का निर्देशन करते थे अनुवाद करते थे अभिनय करते थे और जब हम बच्चे थे पाँच छः साल के तभी से वो हमारे घर में ही रहा करते थे और वो यहाँ हिन्दी नाट्य परिषद बोल के एक संस्था थी अपर रोड में उसमें वो निर्देशन किया करते थे तो हमेशा चर्चा चला करती थी और फिल्म वगैरह में उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे थे रंग चेतना का आरंभ वहां से हुआ वो, उन्होंने भी अपने आप में एक विद्रोह किया था पारसी शैली के अगेंस्ट में नाटकों में पारसी नाटक होते थे उसके बाद माधव शुक्ल वगैरह ने इन लोगों ने मिलकर 1910-15 के आसपास उसके प्रतिभागी देश ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगी उन्होंने एक संस्था स्थापित की और उसमें उन्होंने पारसी नाटकों से हटकर साहित्यिक नाटकों के प्रति लोगों को खींचने की कोशिश की ज़्यादा स्वस्थ नाटकों के प्रति लोगों को खींचने की कोशिश करी और शौकिया तौर से क्योंकि प्रोफेशनल रंगमंच यहाँ हिंदी में स्थापित कभी नहीं हो पाया आज भी नहीं हो पाया है। उसी शैली में वो आए वो नाटक करते थे डीएल रॉय के हिंदी में ट्रांसलेट करके हरिकृष्ण प्रेमी के हिंदी में नाटक लिखे गए थे ये दो नाटककार उस समय जहाँ तक हमें ख्याल आता है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे और उनके नाटक बार बार मोस्टली हिस्टोरिकल प्लेस ये स्टेज किया करते थे मिनरवा थिएटर बिडन स्ट्रीट में था उसके रंगमंच पर। वो हम लोग देखने जाया करते थे और उनसे बातचीत होती थी और उस बातचीत में हमेशा डिक्लेमेशन की जो शैली है उसके उससे हटकर एक कहीं रियलिस्टिक व्यापार ढूंढने का बोलने का तरीका आ, बिहेव करने का तरीका इसको खोजने की उनकी चेष्टा रहती थी और उसने इन्फ्लुएंस किया बचपन में स्कूल में भाग लिया 1943 में उसके बाद एक हिस्टोरिकल प्ले हुआ था उसमें एक लड़की का अभिनय किया 1946 में 47 में नया समाज और नारी 47-48 में या मिंदरवा थिएटर में हुआ उसमें शुरू किया लेकिन वो चेतना चलती रही नटवर जी के स्टूडेंट थे उसके बाद 1950 के आसपास सबसे पहले तरुण रॉय के संस्पर्क में आए तरुण बाबू समय ब्रिटिश ड्रामा लीग से डिप्लोमा लेकर वापस आए पचास इक्यावन की बात बताते हैं तो उन्होंने नई नई बातें बतानी शुरू की कि स्टेज पर पिक्चर्स क्या होती हैं वो हमारे साथ मिलकर एक समस्या नाम का नाटक उन्होंने लिखा उसमें हमने भी अभिनय किया और उसका उन्होंने तरुण बाबू ने निर्देशन किया तो पाश्चात्य आधुनिक आधुनिक हम नहीं कहेंगे पाश्चात्य रंग चेतना जो है पाश्चात्य थिएटर पद्धति जो है इसका पहली बार अनुभव उनके साथ मिलकर उनके साथ जानकर ग्रुपिंग्स क्या है वॉइस प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए लेकिन तकनीक की बात तथ्य की बात नहीं इंटरनल सोल ऑफ द प्ले में जो मूलभूत बात है वो बात नहीं ऊपर के आवरण की है टेक्निक की बात कह लीजिए उसका परिचय उनसे पहली बार मिला और तब पहला नाटक जिसके निर्देशन में हमने सहयोग दिया और जिसमें पहली बार प्रतिभाजी के साथ काम किया वो था अलग अलग रास्ते उपेन्द्र समस्या ही होगा समस्या जी उसमें हमने निर्देशन नहीं किया खाली एक्टिंग करी था और उसके बाद ही तरुण बाबू का एक बच्चों का नाटक किया एक थी राजकुमारी तो अलग अलग रास्ते में बस उतना ही बार जो थोड़ा बहुत उनसे सीखा था उतना ही था लेकिन उसके बाद पढ़ने लगे पढ़ने लगे टेक्निक्स के बारे में थिएटर की हिस्ट्री के बारे में हम लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं थे कॉमर्स के स्टूडेंट थे उसके बाद लॉ के स्टूडेंट थे तो लिटरेचर से परचय नहीं था उसके बाद पढ़ना शुरू किया नाटकों को नाटकों के इतिहास को रंगमंच के इतिहास को टेक्निक्स को स्टैंड क्लासकी को इन सब को और ये पढ़ना जारी रहा 50s में 60s तक आके समझने लगे कि मास्टर हैं पढ़ना छोड़ दें <laughs> जितना जो सीखा था वो काफ़ी है तो 53, 54 से लेकर 57, 58 तक उसमें पहला महत्वपूर्ण प्रदर्शन या नाटक जिसका निर्देशन हमने किया था वो था जनशत्रु एनेमी ऑफ द पीपल शमुवाऊ का बहुरूपी का जनशत्रु देखा दशो चक्र उसने प्रभाव किया शमुवाऊ से हम कभी जुड़े नहीं रहे लेकिन उनको देखते रहे और देख के बहुत ज्यादा पसंद करते रहे तो उसने कितना इन्फ्लुएंस किया ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन इन्फ्लुएंस किसी ना किसी हद कि में एक दृष्टि में ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ जिसको हम मानते हैं वो यह है कि इसने स्टैंडर्ड्स कायम कर दिए कि कहां पहुंचा जा सकता है एक क्रिटिसाइज करना उस समय नहीं शुरू हुआ उसके प्रति विद्रोह करना बहुरूप के नाटकों के प्रति उस समय शुरू नहीं हुआ वो शुरू हुआ शुरू में जब उन्होंने फेस्टिवल किया था नीम्पायर इन एनी केस जनता का शत्रु नाटक में अभी तक सोचते आए थे कि रियलिज्म है चिल्लाना चीखना नहीं चाहिए तो इस नाटक के पहले या बाद में एक बार घर पर वहां भौनमल जी सिंगी के यहाँ पर हम लोग मिला करते थे वहां आए उनसे चर्चा हुई जन शत्रु के बारे में तो एक उन्होंने रिमार्क किया वो रिमार्क एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है और उसने एक दिशा बदली तो इसमें कई जगह बहुत चीखना चिल्लाना था तो उस समय बहुत घबराते थे मेलोड्रामा से मेलोड्रामा क्या है यह पूरी तरह समझ में नहीं आता था, था। मेलोड्रामा यही समझते थे जहां के भावों का इमोशंस का प्रदर्शन हम ज्यादा वट टू से इमोशंस का प्रदर्शन इन ए लाउड manner किए जाने को ही मेलोड्रामा समझते थे तो उन्होंने कहा कि देखो यदि इमोशंस एक्सप्रेशन मांगते हैं और उसमें चीखना है चिल्लाना है स्टेज पर खड़े होना है कूदना है जो कुछ भी करना है जहां तक वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है वहां तक ये जायज है वहां तक ये मेलोड्रामा नहीं है जहां चीखना चिल्लाना उछलना कूदना ये केवल इसलिए होता है कि अच्छा लगता है या इससे हम ऑडियंस को बांध लेंगे और उसका उन इमोशंस के साथ संपर्क नहीं रहता है जिसको वो एक्सप्रेस करते हैं तब ये मेलोड्रामा हो जाता है तो उससे हम ये बात कर रहे हैं कि रियलिज्म का एक जो बाना रियलिज्म का एक जो आवरण एक कवर मेंटल हराइजन पर था डोट नो whether I am able to say रियलिस्टिक थिएटर शुरू में कोशिश रही पारसी शैली से हट के, realistic के की। रियलिस्टिक थिएटर माने जैसे बिहेव करते हैं जैसे बैठे हैं रोज के जीवन में उस तरह बिहेव करना उस तरह बोलना उस तरह चलना। उस तरफ गए और वहां से हटके पहली बार प्योर रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक थिएटर से हटके आने में यह एक कंट्रीब्यूशन था उसके बाद सोचना शुरू किया कंटेंट्स के लेवल पर और एक्सप्रेशन के लेवल पर नॉट टेक्निक हम इसको अलग कर रहे हैं टेक्निक से कंटेंट को भी अलग कर रहे हैं और एक्सप्रेशन ऑफ द प्ले इसको भी अलग कर रहे हैं फिर वो प्रश्न था आषाढ़ का एक दिन हम लोगों ने नए हाथ किया था उसके बाद आषाढ़ का एक दिन नाटक उसको साथी में पुरस्कार मिला था नाटक पढ़ा बहुत अच्छा लगा करना चाहते थे डर लग रहा था कि उसमें तीन तीन चार चार पेज के डायलॉग्स हैं आज तीन चार पेज के डायलॉग कहीं कोई प्रेजेंट नहीं करते है प्रॉब्लम उस समय लगता था चार पेज का डायलॉग कड़ी हिंदी एकदम सेंसिटाइज हिंदी कैसे होगा ये तो पोइट्री है दिमाग पर एक चीज और छाई हुई थी जो 40 और 50 में सारे थियेटर के लोगों के दिमाग पर थी वो ये था कि जयशंकर पर दो तरह के नाटक हो सकते हैं होते हैं लिटररी प्लेस एंड स्टेजिबल प्लेस जयशंकर प्रसाद लिटरेरी प्लेस लिखते हैं रामकुमार वर्मा लिटररी प्लेस लिखते हैं विच कांट वि स्टेज और उग्र जी हैं पांडे वेचंद शर्मा उग्र या उसके बाद अश उपेंद्रनाथ अश हुआ हीरो दैट टाइम थिएटर वाज कंसर्न ये प्लेस हैं तो ये दोनों डिवेलिटी दिमाग पर चल रही थी और ये कहा जाता था कि राकेश का जो प्ले है आषाढ़ का एक दिन दिस इज एलिटररी प्ले यू कैन रीड इट फॉर इट्स लिटररी कंटेंट बट यू कॉन स्टेज इट टू बी डिस्कस आवर सेल्फ हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले थर्ड एक्ट जिसमें कि लंबे लंबे डायलॉग्स और बहुत सेंसिटाइज वर्ड्स भरे हुए थे थर्ड एक्ट पहले स्टेज करो उसके बाद लगेगा कि ठीक है स्टेज पर खड़ा हो सकता है तब पूरा प्ले स्टेज करना तो थर्ड एक्ट घर में ही माने दोस्त लोग बैठ के ही देखेंगे सारी चीज को तो थर्ड एक्ट स्टेज किया थर्ड एक्ट स्टेज करने के बाद फिर लोगों को अच्छा लगा फिर पूरा प्ले किया। ये इसने दिमाग का एक और बंधन तोड़ा जो हमारे लिए था हमारे साथियों के लिए जो हिंदी थिएटर में काम करते थे उनके लिए था कि कड़े शब्द हो पृष्ट शब्द हो लंबे लंबे डायलॉग्स हो अच्छी अच्छा साहित्य कंटेंट हो तो उस नाटक को रंगमंच के लायक नहीं है यह नहीं कहा जा सकता उसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है ये तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना था और पॉजिटिव अप्रोच ये था कि नाटक अच्छा हो तो उसको मंच पर प्रदर्शित किया जा सकता है लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे बशर्ते कि कंटेंट्स ऑफ द प्लेस कैरेक्टराइजेशन इन द प्लेस सिचुएशन इन द प्ले आर प्रॉपर दे आर इंटरेस्टिंग दे आर ऑफ सम वैल्यू उसमें कोई भी बाधाएं नहीं है नाउ इट इज फॉर द डायरेक्टर टू वर्क इट एंड हाउ टू प्रेजेंट इट ये आषा का एक दिन की उपलब्धि दि रही आषा एक दिन के बाद बस वो पढ़ने का चक्कर थोड़ा सा और चल रहा था तो एरिनाथ थिएटर 1958 में पहली बार वाशिंगटन में एरिनाथ थिएटर बना फिफ्टी सेवन से न्यूयॉर्क में मान अमेरिका में ऑडियंस ऑन थ्री साइड्स एंड फोर साइड्स इसके एक्सपेरिमेंट्स चलने शुरू हुए उसके बारे में पढ़ा तो एक बार सोचा कि इसको करके किया जाए तो हम लोगों ने 763 के आसपास बिगनिंग में छपते छपते जो कि यहाँ बंगला में हो चुका था मुमताज मुमताजी नाम से लोग मुमताज अहमद अनुशीलन संप्रदाय छह सम्वाद करके उन्होंने उसका बंगला में अनुवाद किया था बल्गेरियन प्ले था या हंगेरियन प्ले था तो तो तो तो तो स्टॉप तो उसका उन्होंने बंगला में अनुवाद किया था जो बहुत अच्छा लगा था उस प्ले को करना चाहते थे और उस समय सारा पढ़ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि शुड स्टेज इन द एरिना बनाई जहाँ कला मंदिर अभी है वो जगह खाली पड़ी हुई थी उसी जगह पर चारों तरफ ऑडियंस को बैठा के सर्कस के रिंग था बनाया छोटा सा बीच में बीस या पच्चीस फीट बाई पच्चीस फीट जगह छोड़ी और उसमें किया किया किया उसके बाद उसको रिपीट किया हम लोगों ने जब जब 64 में first festival of place, जब यहां किया। तो चक्ते -चक्ते के के बारे में कुछ और डिटेल कैसे उसकी प्लानिंग की क्योंकि इसके पहले तो कभी किया नहीं था कि जिसमें आ, कलाकारों को चारों दिशाओं में घूम घूम करके अभिनय करना होगा कैसे ये सारी परिकल्पना तुम्हारे मन में आई और कैसे तुमने अपने आर्टिस्टों को उसके लिए तैयार किया नहीं उस समय बहुत मुश्किल थी क्योंकि उस समय ये सोचना कि किताब रहे ही नहीं स्टेज पर ही कहीं किताब नहीं रही आउट ऑफ क्वेश्चन था हालांकि पार्टी याद कर लेते थे लेकिन एक आदमी किताब लेके जरूर खड़ा था, था में। तो, तो उसका प्रश्न नहीं था सोचे कुर्सी पर बैठा किसी को कि जो किताब लेके फॉलो करे लेकिन चारों तरफ तो तो ऑडियंस रिहर्सल काफी जम के करने पड़े लोगों को शुरू में बहुत डर लगा कि कैसे करेंगे नागर जी वाज एक्टिंग एज द लीड एंड उस समय काफी उम्र वाले लग रहे थे हालांकि आज जो हमारी उम्र है उससे छोटे ही थे उस समय लेकिन ये डर लगता था कहीं भूल जाएंगे 30 वर्ष की उम्र में आदमी को तो बावन वर्ष का आदमी बुद्धा लगता है <laughs> बावन वर्ष की उम्र में सोचता है कि नहीं बुढ़ा नहीं है <laughs> तो ये सब भी डर लगता था। प्लानिंग के बारे में सारी चीजें एक्सपीरियंस में थी जो एक कोई खास ऐसी हटके प्लानिंग करियो ये नहीं हो टेक्निक की दृष्टि से यह था कि एक्टर को हमेशा रिवॉल्व करते रहना पड़ता था इसलिए उस समय खैर दिमाग में नहीं आया था कि सिनेमैटिक टेक्निक से इसको किया जाए कि कैमरा जो कैसे मूव कर रहा है उस पर एक्टर को हम इंपॉर्टेंट चीजों को करके मूव करें लेकिन द क्वेश्चन वाज नंबर वन उसके डायगनल चार एंट्रीज थी चार कोनों से तो जनरली एक्टर्स की पीठ उन कोनों की तरफ रखने की कोशिश करते थे कि जिधर से एंट्री एंड एग्जिट थी। दूसरी चीज ये थी कि स्टेज पर तो आप विंग से कदम बाहर रखे एंड यू कम ऑन द स्टेज यहां पर बाहर आने के लिए भी फुट चलना पड़ता था स्टेज पर जाने के लिए तो सारी एंट्रीज खासकर टू बी ऑन द टाइम हैड टू स्टार्ट अबाउट फिफ्टीन सेकंड उसको रिहर्स करना पड़ा क्योंकि कॉमेडी थी इसमें टाइम गैप नहीं हो सकता इसलिए वो रिहर्स करना पड़ा दूसरी बात है कि तीन सीन थे प्ले में तो तीनों सीन्स को चेंज करने में कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करते थे वी डिड नॉट हैव है तो प्रॉपर्टी चेंज काफी होती थी उसको हम लोगों ने लाइक ड्रिल किया कि एकदम रॉबोर्ट्स की तरह एक्टर्स ही आके कर देते। और उस जमाने में में ये ये ये नई चीज थी। अब तो सब सब बहुत में ये सब बहुत होने लगा अनुभव लगता था। हमारे समझ में, प्रेस उस समय कोई नमूना नहीं था हमारे सामने देखा हुआ या कहीं पर भी सुना हुआ जो कलकत्ते में या आसपास कहीं भी हुआ हो जिसमें इस तरह की चीजों हो उसके एक दिल्ली में प्रोडक्शन हुआ था इस तरीके से एक अंग्रेजी प्ले का कुछ दो एक महीने पहले हुआ हो या दो चार महीने बाद हुआ हो हमको वो ठीक याद नहीं है लेकिन अगर अंदर उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है सुना है कि हुआ था मगर कोई निश्चित प्रमाण हमने नहीं देखा था वाई डब्ल्यू सी ए के ग्राउंड्स में हुआ था तो वो प्ले हुआ था एक अंग्रेजी प्ले इसके अलावा स्टॉप प्रेस की हम और किसी दृष्टि से कोई विशेष उपलब्धि वैसे नहीं मानते एक ही उपलब्धि मानते हैं कि जिस चीज़ की हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की खोज वेस्ट में यूरोप अमेरिका में 1940 से लेट 40 से शुरू हुई अर्ली 50 से शुरू हुई और जो हमारे यहाँ सिक्सटीज में जरा सा आगे जाके शुरू हुई ऑडियंस और अभिनेता के बीच के दीवारों को तोड़ना उनको एक दूसरे में मिलाना यह जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो छपते छपते का प्रोडक्शन उस मूवमेंट के अर्ली अर्लिएस्ट एफर्ट्स में एक था लेकिन हमने बार बार आपको कहा ना कि अप्रोच हमारा शौकिया अप्रोच रहा इसकी खामिया और इसकी खामियां भी भी इसके भी भी हैं हैं हैं हैं और उपलब्धियां इसके इसके गुण ये कि एक रास्ते पर चलकर उसको परफेक्ट करते जाना और एक शैली बना लेना ये काम नहीं हुआ हर काम जो किया हर नाटक जो किया उसमें किसी नई चीज की खोज थी उन दो प्लेज में ज्यादा से ज्यादा दो प्लेज में या तीन प्लेज में या चार प्लेज में कहीं लिंकिंग रही हो लेकिन उससे ज्यादा प्लेज में नाटकों में एक के बाद दूसरे नाटक में एक बार एक तरीके से नाटक कर लिया तो प्राय बोर हो जाते थे कि अब दूसरे तरीके से दूसरा नाटक करें नाटक भी दूसरा हो उसका करने का तरीका भी दूसरा हो उसमें कोई नई चीज खोजने की कोशिश करें इसीलिए आप देखेगा कि कार्यग्राफ में बहुत बदलता चला छपते छपते के बाद हमने कोई सा थिएटर में नहीं किया वो एक सिक्स में करके बस बैठ गए राज्य करने का दूसरा तरीका दूसरे तरीके से किया जिसके चर्चा में करूंगा हम हिंदुस्तानी है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में एक कॉमेडी अच्छी लगी उसको किया उसके बाद दूसरी कॉमेडी हमने छपते छपते करी और वो छपते छपते कॉमेडी करी तो इसलिए करी इसमें एक टू बी वेरी काइंडेड एक कोई प्रिंसिपल्ड अप्रोच टू द थिएटर जिसमें कि जैसे आप इस चीज को मान लीजिए कि हमारी कुछ सेट धारणाएं हैं हम कुछ सेट चीजें हमारे सामाजिक जीवन के संबंध में या राजनैतिक जीवन के संबंध में सेट प्रिंसिपल्स हैं सेट सोचना है और हम थिएटर को एक टूल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दोज आइडियाज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल एजुकेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम प्रोपोडेंडा प्लेस लेकिन हर आदमी जो एक काम करता है तो वो अपने कुछ चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है ऐसी कोशिश हमारे काम में नहीं रही हमारे काम में जो चीजें एक्सप्रेस करनी है वो नाटक के साथ बदलती गईं। उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना इतना ही था कि इंटरेस्ट बहुत ही चीजों में था और उसमें जो चीज उस नाटक में मिली जो चीज उस फॉर्म में मिली जो अच्छी लगी उसको एक्सप्रेस करना ही मूलभूत चीज रही नंबर वन शुरू में जरूर था कि एक सामाजिक चेंज के नाटकों को जिसमें कि सामाजिक चेंज आए उनको प्रेजेंट किया जाए लेकिन बाद में आके धीरे धीरे केवल ना डिफरेंस है दोनों में एक नाटक को लेकर मान लीजिए एक अच्छे लिखे हुए नाटक बैरिस्टर ले लीजिए जो बंबई में काफी पॉपुलर हुआ है बंबई नाटक को करने की हमारी रुचि नहीं रही क्यों नहीं रही कि इट वॉज ए गुड स्टोरी इट डिड नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग मोर देन ए गुड स्टोरी देर फोर इट वॉज नॉट इंटरेस्टिंग आई नेवर ट्राई टू डू इट ऑन दी अदर हैंड ई डिड नॉट सेलेक्ट वन टाइप ऑफ प्लेस विच आर टू बी प्रेजेंट एट एक्सप्रेस माई ओन बिलीव जैसा कि बहुत से लोगों का हमारे काम में जब हम देखते हैं जो कॉन्शियसली पहले नहीं सोचा आज जब रुक के सोचते हैं तो लगता है इसके बाद लहरों के राजहंस that was a very unique experience। हम लोगों ने नाटक करना शुरू किया कहा कि नाटक क्यों नहीं हो सकता ये नाटक उसके बारे में पढ़ के लगता था कि थर्ड एक्ट जो नाटक का है वो कहीं गड़बड़ा गया है सब लोग कह रहे थे किसी ने अटेम्प्टाढ़ का एक दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी किया आई थिंक आवर्स वॉजियोडक्शन उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया उसके बाद और दो एक जगह इलाहाबाद वगैरह में हुए लेकिन लहरों के राजहंस को किसी नहीं किया नाइनटीन सिक्सटी थ्री में प्ले लिखा गया 63 थ्री में किसी ने नहीं किया 64 में किसी ने नहीं किया और राकेश खुद कहते थे कि उस समय बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेन से जा रहे थे और उनको डेडलाइन मीट करनी थी इसलिए किसी तरह से उन्होंने वो नाटक कंप्लीट करके प्रेस में दे दिया था 63 के एंड में। तो राकेश जी को आषाढ़ का एक दिन बहुत पसंद आया था और इसलिए हम लोगों की दोस्ती हो गई <laughs> तो यहाँ आए हुए थे एक बात एक आ, कोई सेमिनार था उसमें तो तो तो उनसे बात चली तो उन्होंने कहा He wants to तो हम थोड़ा उस समय तक कर चुके थे और वो इंडो पाक वार जो हुआ था 65 में उसके कारण वो बंद हो गया सितंबर महीने में उसके उस दौरान में राकेश जी आए राकेश जी से बात हुई राकेश जी बहुत मैंने वो किसी की बात सुन के कोई काम करेंगे लिटरेरी फील्ड में ये सोचना मुश्किल था लेकिन उनसे बात हुई तब उन्होंने कहा हाँ वो भी जिस डिससेटिस्फाइड है वो लिखेंगे तो हम लोगों ने कहा देखिए हम सेकेंड एक्ट तक जो भी चेंजेस हो आप करके भेज दीजिए और थर्ड एक्ट के भी भेज दीजिए एंड वी सैटे डेट मार्च की बात है अगस्त में हमने कहा कि वी विल स्टेज डिस्प्ले राकेश जी मई जून इन महीनों में पहाड़ों पर जाया करते थे इवेंट टू दार्जिलिंग उन्होंने हमको फर्स्ट एक्ट भेज दिया करेक्शंस करके सेकेंड एक्ट भेज दिया फिर उन्होंने थर्ड एक्ट नहीं भेजा और जून चला गया जुलाई उस समय हिंदी हाई स्कूल बुक कर रखा था जुलाई महीने में अंत में कोशिश करते करते उन्होंने कहा कि एक रोज टेलीग्राम भेजा कि मैं आ रहा हूँ